को अपने उपनष अध्याय चार ब्राह्मण चार ब्रह्मनिष्ठा में अधिक शास्त्राभ्यास बाधक है बहु विज्ञा वाचो कुमण नानुध्या बुद्धिमान ब्राह्मण को उसे ही जानकर उसी में प्रज्ञा करनी चाहिए बहुत शब्दों का अनुध्यान निरंतर चिंतन न करे वह वा तो वाणी का श्रम ही है आत्म आत्मा एवं धीरो धीमान शास्त्र उपदेश प्रज्ञा शास्त्राचार्योपदेष विषयाम जिज्ञासा परिसमाप्ति करीम परिसीत ब्राह्मण एवं प्रज्ञा करण सन्यास साधना परमिक्षा समाधानी कुर्थ धीर अर्थात बुद्धिमान ब्राह्मण उस ऐसे आत्मा को ही आचार्य के उपदेश और शास्त्र से जानकर शास्त्र और आचार्य ने जिसके विषय का उपदेश किया है तथा जो जिज्ञासा की सर्वथा समाप्त कर देने वाले हैं ऐसी प्रज्ञा बुद्धि करे तात्पर्य प्रज्ञा उत्पन्न करने के साधन समदम, समरती तिथिका और समाधि का पालन करे न ना अनुध्यात नानुचित बहुन प्रभुतान शब्दान, तत्र बहुत्व प्रतिषेधात केवलात्मक प्रतिद्का स्वल्प शब्द अम ध्याथ आत्मा इति च आथर्वण आथर्वणे वाचो विग्लापन विशेषण बहु श्रमक ध्यानमिति बहुत से शब्दों का अनुध्यान अनुचिंतन न करे यहाँ बहुत्व का प्रसिद्ध करने से केवल आत्मा का एकत्व प्रतिपादन करने वाले थोड़े से शब्दों के अनुशीलन के लिए अनुमति सूचित होती है अथर्वण श्रुति में भी कहा है आत्मा का ओम इस प्रकार ध्यान करे अन्य वाणी का त्याग करो इत्यादि क्योंकि वह अधिक शब्दों का अनुध्यान वाली का विशेष रूप से ग्लानि करने वाला अर्थात स्रम करने वाला है आत्मा के स्वरूप उसकी उपलब्धि के साधन और आत्मज्ञ की स्थिति का प्रतिपादन सहेतुको बंध मोक्षावीत्र मंत्र ब्राह्मणाध्याम श्लोक पुनर्मोक्ष विस्तरेण प्रतिपादित एव सर्वो वेदो एवेत आत्म सर्वेदयुक्त तथा वक्त तदे खा आरभ्यस्म प्रक्रयोजनमनूद अत्रोपयोगे काम्य इत्येव अर्थम् उक्ताथान वाद स इत्यादि मंत्र और ब्राह्मण दोनों के द्वारा बंध और मोक्ष का कारण सहित निरूपण किया गया फिर मंत्रों के द्वारा विस्तार से मोक्ष के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया इस प्रकार इस आत्म विषय में जिस तरह सारा वेद उपयोगी होता है उसे उसी प्रकार बतलाना है अतः तो इसी प्रयोजन से यह कंडिका आरंभ की जाती है इस प्रपाठक में सब प्रयोजन फलयुक्त आत्मज्ञान का जिस प्रकार निरूपण किया गया है उसी प्रकार उसका अनुवाद करके काम वेद राशि को छोड़कर से संपूर्ण वेद का इसी में उपयोग है यह दिखाने के लिए स व इत्यादि मंत्र में उसका अनुवाद किया गया है स वैस महानज आत्मा यम विज्ञान में प्राणेतु या एषोन आकाशस्तस्म्छे वशी सर्वेशानिपति स न साधुना कर्मण भूया एवा एवं साधुना साधुना कनीयाले सर्वे भूताधिपतिश भूतपालेतुर्विधा लोकाना असमेदा तमें वेदावचन ब्राह्मणावती यजेन दपसाशक विधिर्भवती एक प्रब्राजिलोकम्छत प्रव्रज तत्पूर्व विद्वांस प्रजा न कामयंते किं प्रजया कष्यामो योय आत्मा यं लोक स्म पुत्र यादनाया लोक भित्थायाच भिष्क्षाचर्य तिरंदी या पुत्र सात साोको एक शेतः चेतने न्या आत्मा गृह्यो नी गिरिहते शिज्यो नहि सिर्यते संगो नहि नही सजते शिथ न्यथते नष्येत ह तरत पापम करवतः कल्याणम करव मृत्युभे तपतः नैद वह्य अजन्मा आत्मा जो कि यह प्राणों में विज्ञानमय है जो यह हृदय में आकाश है उसमें सहन करता है वह सबको वश में रखने वाला सबका शासन करने वाला और सबका अधिपति है वह शुभ कर्म से बढ़ता नहीं और अशुभ कर्म से छोटा नहीं होता यह सर्वेश्वर है यह भूतों का अधिपति और भूतों का पालन करने वाला है इन लोगों की मर्यादा भंग ना हो इन लोगों की मर्यादा भंग ना हो इस प्रयोजन से वह इनको धारण करने वाला सेतु है उपनिषदों में जिसके स्वरूप दिग्दर्शन कराया गया है इस वह इस आत्मा को ब्राह्मण वेदों के स्वाध्याय यज्ञ दान और निष्काम तप के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं उसी को जानकर मुनि होता है इस आत्मलोक की इच्छा करते हुए त्यागी पुरुष सब कुछ त्याग कर चले जाते अर्थात सन्यासी हो जाते हैं इस सन्यास में कारण यह है पूर्ववर्ती विद्वान संतान तथा सकाम कर्म आदि की इच्छा नहीं करते थे वे सोचते थे हमें प्रजा से क्या लेना है जिन हमको कि यह आत्मलोक अभिष्ट है अतः वे पुत्रेषणा वित्तषणा और लोकेषणा से व्युत्थान कर फिर भिक्षाचर्या करते थे जो भी पुत्रेषणा है वही वित्तीषणा है और जो वित्तीषणा है वही लोकना है ये दोनों ऐशनाएँ ही हैं वह यह नेत नेति इस प्रकार निर्देश किया गया आत्मा अग्री है वह ग्रहण नहीं किया जाता वह अशीर्य है उसका नाश नहीं होता असंग है वह कहीं आसक्त नहीं होता बंधा नहीं है इसलिए व्यथित नहीं होता तथा उसका क्षय नहीं होता इस आत्मज्ञ को ये दोनों पाप पुण्य संबंधी शोक हर्ष प्राप्त नहीं होते अतः इस निमित्त से मैंने पाप किया है ऐसा पश्चाताप और इस निमित्त से मैंने पुण्य किया है ऐसा हर्ष इन दोनों को ही व्यापार कर जाता है इसे किया हुआ और न किया हुआ नित्यकर्म फल प्रदान और प्रतिवाय के द्वारा ताप नहीं देता स इति उक्त पराशर्या परामर्शार्थ कोशावुक्त पराममृश्य तम प्रति निर्दसित निर्देशती ज एस विज्ञानमय अतीतानतरवाक्योक्त्यो माभूदि यह एष कतम ऐसाते विज्ञानमय प्राणेश्विति सह वह शब्द पूर्वोक्त के परामर्श के लिए है वह पूर्वोक्त कौन है जिसका श्रुति परामर्श करती है स एष विज्ञानमय ऐसा कहकर श्रुति उसका प्रतिनिर्देशित करती है पूर्वोक्त मंत्र के पहले वाले वाक्य में कहे हुए आत्मा को ही न समझ लिया जाए इसलिए यह ऐसा जो यह ऐसा कहा है यह कौन सा सौ विज्ञानमय प्राणेशु इस वाक्य से कहा जाता है उक्त वाक्यों उक्तवाक्योलिंगनम संशयनिवृत्त्यर्थम उक्तम ही पूर्वजनक प्रश्नारंभे कथम आत्मेति कोयम विज्ञान इत्यादि विज्ञानय प्राणेशु इदी एतुक्त योनमय प्राणेशु इना वाक्य प्रतिपादितः स्वयं ज्योतिरात्मा स एष ज्योतिरात् सामकर्मा विद्या आत्मधर्म्रतिदनद्वार मोक्षि परम आर एवं नान्य स साक्षा महानज आत्मेतुक्त योजयम विज्ञान व्य प्राणेश्विति यथा व्याख्याता एवं यहाँ पूर्वोक्त वाक्य का उल्लेख संशय नृवृत्ति के लिए है पहले जनक के प्रश्न के आरंभ में कतम आत्मेति ज्योज विज्ञानवय प्राणेश्व इत्यादि कहा है यहाँ कहना यह है कि विज्ञानमय प्राणेश इत्यादि वाक्य से जिस स्वयं ज्योति आत्मा का प्रतिपादन किया गया है उस इस आत्मा को काम कर्म और अविद्या ये अनात्मा के धर्म हैं ऐसा कहकर उन धर्मों से मुक्त कर दिया गया है और यह पर ही है अन्य नहीं है ऐसा कहकर उसे परमात्मा भाव से प्राप्त करा दिया गया है वही यह साक्षात महान अजन्मा आत्मा है ऐसा कहा गया है योयम विज्ञानमय प्राणेशु इसका अर्थपूर्व व्याख्या के समान ही है या एस या हृत्पुंडकम्ये यकाशो बुद्धि विज्ञान आकाशे संशय तस्शे बुद्धिज्ञानसहते शेषति अथवा संप्रधा काले या अर्द आकाश पर एव आत्मा विज्ञान सेस्वभा तस्वस्वभा परमाख्ये शेते चतुर्थे एतद् व्याख्यातम कैश तदाभूत इत्या प्रतिवचन यह ऐसोतर हृदय हृदय कमल के भीतर जो यह बुद्धि विज्ञान का आश्रय आकाश है उस बुद्धि विज्ञान सहित आकाश में यह शयन करता अर्थात रहता है अथवा सुषुप्ति के समय जो इस हृदय के भीतर आकाश अर्थात विज्ञान में का स्वस्वरूप निरुपाधिक परमात्मा ही है उस अपने स्वरूपभूत परमात्मा काशमें यह शयन करता है चतुर्थ प्रपाठक में उस समय यह कहा था इस प्रश्न के उत्तर से इसकी व्याख्या की जा चुकी है सर्वस्य ब्रह्मेन्द्रदेह वशी सर्व ही अस्वशे वर्तते उक्त च एक इति न केवलम वशी सर्व ईशान ईशिता च ब्रह्मेन्द्र प्रभृती कदाचि जातीक यहां राज बलवत्नी भितियान प्रति तद्वूदि तर्वधिपति अठा पालिता स्वतंत्र न आत्यादि राजजपुत्रवदी भितितंत्र वही ब्रह्मा एवं इंद्रादस सबका वशी है सभी इसके वश में रहते हैं हे गार्गी इस अक्षर के ही प्रशासन में ऐसा कहा भी है केवल वशी ही नहीं ब्रह्मा एवं इंद्रादी सबका ईशान ईशान अर्थात शासन करने वाला भी है इसे तृत्व शासकत्व कभी कभी जातिकृत भी होता है जैसा कि राजकुमार का अपने से अधिक बलशाली सेवकों के प्रति भी शासन है परमात्मा का शासकत्व वैसा न समझा जाए इसलिए श्रुति कहती है सबका अधिपति सबका अधिष्ठाता होकर पालन करने वाला अर्थात स्वतंत्र है राजकुमार के समान मंत्री आदि सेवकों के अधीन नहीं है तय अप्येत वसीवादि हेतुमद्रूपम यस्मा सर्वस्य तथान यो यमधिष्ठा पाल स त प्रतिष्ठ एवेति प्रसिद्धम् यस्मा च सर्वस्वान तस्मात् वशीति ये वशीत्वादि तीनों ही हेतु हेतु मद्रूप है अर्थात एक में दूसरा हेतु है क्योंकि यह सबका अधिपति है इसलिए यह सबका ईशान है जो अधिष्ठाता होकर पालन करता है वह उसके प्रति ईशन करता ही है यह प्रसिद्ध है और क्योंकि यह सबका ईशान है इसलिए सबका वशी है किं चान्य सवू हृद्योति पुषो विज्ञान भजो न साधुना शास्त्र विन कर्मणा भूयान्वती न वर्धते पूर्वावस्था नो नोए शास्त्र प्रति सिद्धेन असाधुना कर्मण कनीया अल्पतरो न नीयत इसके सिवा दूसरी बात यह है कि वह इस प्रकार का अधिस्थित ज्योतिष स्वरूप विज्ञान में पुरुष साधु अर्थात शास्त्र विहित कर्म से भूजान नहीं होता अपनी पूर्वावस्था की अपेक्षा किसी धर्म के कारण बढ़ नहीं जाता और न किसी असाधु अर्थात शास्त्र प्रति कर्म से कनयन यानी बहुत छोटा ही होता है अर्थात पूर्वावस्था से हीन नहीं होता किमच सर्वो ही अधिष्ठान पालनादि कुरवन परानुग्रह पीड़ा अनुग्रहीन धर्मा धर्माख्य युज्य अस्व तो कथम तद्भार सन कर्मणोपेषिवीलम से तस्कर्मण संबध्यते कि भूताधिपति स्तंभपर्यता भूतानारतुक्ता पदम इसके सिवा यह देखा जाता है कि अधिष्ठान और पालनादि करने वाले सभी लोग दूसरों पर कृपा या कठोरता के कारण धर्म या अधर्म संज्ञक उनके फल से युक्त होते हैं इस आत्मा को ही वे फल क्यों नहीं प्राप्त होते सो बतलाया जाता है क्योंकि यह सबका ईश्वर है अतः तो इसका स्वभाव कर्म का शासन करने वाला भी है इसलिए कर्म से इसका संबंध नहीं होता तथा यह भूताधिपति अर्थात ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त भूतों का अधिपति है इस प्रकार इस पद का अर्थ पहले कहा जा चुका है ये भूताना पालिता रक्षिता सेतु कि विशिष्ट विधरण वर्णाश्रदस्थाया विधारिता तदा भूरादीना ब्रह्म नाम। लोका लोकानासमभेदा असंभिमरिया सेतु परमेश सेतुबद्भिधार्य माणालूका स्यु अतो लोकानाम असंभेदाय सेतु भूतो लोका असंभेदा से परमेशर य्योतिराम एवं विद्वश इत्यादि ब्रह्म विद्याल्ट उन्हीं भूतों का य पायिता रक्षा करने वाला है यह सेतु है किन विशेषण वाला सेतु है सो श्रुति बतलाती है विधरण अर्थात वर्णाश्रमादि व्यवस्था का विधारण करने वाला यही बात श्रुति कहती है इन भूलोक से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत लोकों के असंभेद के लिए अर्थात मर्यादा का भेदन न होने के लिए यदि परमेश्वर सेतु के समान लोकों का विधारण न करे तो उनकी मर्यादा टूट जाए अतः लोगों के असंभेद के ये ये परमेश्वर जो की स्वयं ज्योति आत्मा ही है से तोस्वरूप है इस प्रकार जानने वाला वशी है इत्यादि वाक्य से यह ब्रह्म विद्या का फल ही दिखाया गया है किं ज्योतिर पुरुषाविष्ठ प्रपाठक विहितायाम एतस्याम ब्रह्म विद्या कामक देश भ्रजिता कृष्ण कर्मकांड तथेन विनयुज्य कथमुच्य तेतम एवं भूतमोपन पुरुष वेदचन मंत्रब्राह्मणाध्ययन निस्ध्यायक्षण विवदस वेदिछ के ब्राह्मणा ब्राह्मणग्रहण मुपल्षण अवशिष्टो हि अर्ण अथवा कर्मकांडेन मंत्रब्राह्मणेन वेदनवचन विविध संति कथम विविध संति किम यज्ञ पुरुषः इस प्रकार आरंभ होने वाले छठे प्रपाठक में इस प्रकार के फल वाली ब्रह्मविद्या में काम में कर्म रूप एक देश को छोड़कर शेष सारा कर्मकांड कांड ज्ञानोत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है सो किस प्रकार यह बतलाया जाता है उस इस ऐसे औपनिषद पुरुष को वेदान वचन अर्थात नित्य स्वाध्याय रूप मंत्र और ब्राह्मण भाग के अध्ययन द्वारा जानने की इच्छा करते हैं कौन ब्राह्मण यहाँ ब्राह्मण शब्द का ग्रहण क्षत्रिय और वैश्य को भी उपलक्षित कराने के लिए है क्योंकि इसमें तीनों ही वर्णों का समान अधिकार है अथवा कर्म का मंत्र ब्राह्मण रूप वेदान के द्वारा उसे जानने की इच्छा करते हैं किस प्रकार जानने की इच्छा करते हैं सो येन इदी वाक्य द्वारा कहा जाता है ये पुनर्मंत्र ब्राह्मणलक्षण वेदन प्रकाश्यन विविदिश्ते व्याचते तरण्यक मे वेदन सै नी कर्मकांडेन पर आत्मा प्रकाशते तम चोपनिषद विशेषश्रुते वेदान वचने अशेषित समस्त ग्रही इदम वचनम नदेक सर्गो युक्ता। किंतु जो ऐसा व्याख्या करते हैं कि मंत्र ब्राह्मण रूप वेदानुवचन के द्वारा प्रकाशित होने वाले ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं उनके मतानुसार आरण्यक मात्र ही वेदानुवचन है क्योंकि कर्म कांड द्वारा परमात्मा प्रकाशित नहीं होता जैसा कि उस औपनिषद पुरुष को पूछ पूछता हूँ ऐसी विशेष श्रुति से ज्ञात होता है किंतु वेदानुवचन यह पद विशेषण युक्त न होने के कारण समस्त वेद को ही ग्रहण करने वाला है उसके एक भाग को छोड़ देना उचित नहीं है